सिंधु प्रथम भाग पूर्व भाग पूर्व विभाग उसमें द्वितीय लहरी साधना भक्ति की लहरी चल रही है साधना भक्ति की लहरी में हम दो विषय आए थे साधना भक्ति के दो भाग विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति तो साधना भक्ति के अंतर्गत विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति उसके अंतर्गत हम विधि भक्ति की चर्चा कर रहे हैं और विधि भक्ति की चर्चा करने में हम आगे यहाँ तक पहुंचे हैं कहा तक ये विषय तक कि विधि भक्ति के अधिकारी कौन है तो ये तीसरा द्वारा अनुवादित भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक ये है का यह चौथा अध्याय है ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु का यह दूसरा अध्याय चल रहा है ओम अज्ञान जन चक्षुन्मीलम येन तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन मनोभ स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक मंदेहं श्रीगुरोपकमलुरून वैष्णवां श्रीूपं साग्रजा सह गण रघुनाथ अतम तम सदीव सातम सूतम पिरीजन सहितमचत श्रीराधापादा सह गण लगता श्रीशाखाता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे नाम हरे नाम नाम राम हरे हरे विधि भक्ति की व्याख्या कर दी है हमेशा ये ध्यान रखना है पहले श्लोक से शुरू करके जो जहा से यह सब चर्चा शुरू हुई है उत्तम भक्ति की व्याख्या हो रही है यहाँ पे सब जो चर्चा हो रही है उत्तम भक्ति की हो रही है और वो उत्तम भक्ति अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यना कृष्णानुशील और भक्ति इसकी बात इसका वर्णन हो चुका है सभी प्रकार की अन्य अभिलाषाओं से शून्य ज्ञान कर्म इत्यादि मतलब मुक्ति और भुक्ति की इच्छाओं से शून्य अनुकूल भाव से कृष्ण के अनुकूल आचार्यों और गुरु परंपरा गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जो कार्य करते हैं अनुकूल भावना से वो भक्ति उत्तम भक्ति कहलाती है ये विषय की व्याख्या है और ये उत्तम भक्ति तीन स्तर पे होती है साधना भाव प्रेम चैत तो ये तीन स्तर पे होती है तो उसके अंतर्गत अभी साधना भक्ति की बात आए तो साधना भक्ति के अंतर्गत विधि और रागन होगा दो है तो साधना भक्ति की व्याख्या की थी कि जब तक हम बद अवस्था में है जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है भौतिक जगत से जब तक भाव उत्पन्न नहीं हुआ है रति उत्पन्न नहीं हुई है तब तक की जो स्थिति है उसमें जो हम भक्ति की क्रियाएं करते हैं उसको साधना भक्ति कहते हैं अर्थात अपनी भौतिक कलुषित इंद्रिया जो है उनको भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध करना यह साधना भक्ति का कार्य है साधना भक्ति की व्याख्या है और साधना भक्ति से साध्य है भाव भक्ति फिर भाव भक्ति करते भाव भक्ति का साध्य है प्रेम भक्ति इस तरह से साधना भक्ति और साधना भक्ति में भक्ति ही कर रहे इसलिए साधन और साध्य एक है जैसे मृदंग बजाते हुए मृदंग बजाना ही साधन है और साध्य भी अच्छी तरह से मृदंग बजाना है और वो साध्य प्राप्त होने के बाद भी मृदंग बजाते रहते हैं तो इसलिए उसी प्रकार से साधन साध्य एक है यहाँ पे भक्ति के कार्य ही नवविधा भक्ति इत्यादि जो सब भक्ति के अंग है वही अंग हमेशा रहते हैं साधना में भी और सिद्ध अवस्था में भी में वो अंग हमको उसमें लगने से हमको शुद्ध करते हैं और धीरे धीरे सिद्ध अवस्था में लेके आते हैं तो ये साधन भक्ति साधन भक्ति को विभाग की विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति तो विधि भक्ति में ये तब तक की स्थिति है जब तक हम स्वाभाविक रूप से भक्ति के क्रियाओं की तरफ आकर्षित नहीं होते प्रसन्न करने की तरफ हमारा स्वाभाविक झुकाव जब तक नहीं है तो कम से कम तब तक हमको शास्त्र के विधि विधान शास्त्र के शासन और गुरु के शासन के अनुसार कार्य करना पड़ता है उस तरह से हम भक्ति के कार्य में लगते हैं अन्यथा अपने भुक्ति और मुक्ति में लगते रहता है। तो उनके शासन से उन उनके द्वारा जी गई विधियों से हम जब पालन करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं तो ये वैधि भक्ति है इसमें मुख्य रूप से शास्त्र गुरु और साधु का शासन रहता है राग अनुग भक्ति के विषय में बोला की जब राग उत्पन्न हो गया है तो स्वतः वो राग के कारण हम भगवान की प्रसन्नता में लगते हैं उत्तम भक्ति के मार्ग पे लगते हैं, मुक्ति में नहीं लग जाते हैं, तो इसलिए उसको राग अनु के, है। है के माध्यम से हम लगते हैं भक्ति में उसका उदाहरण मैंने दिया था कि कैसे एक माता है तो पुत्र के प्रति उसका अनुराग होने के कारण उसको बताना नहीं पड़ता है कि आप यदि पुत्र गिरा है या बीमार पड़ा है तो उसकी सेवा कीजिए वो स्वतः होता है उसके लिए किसी को बताने की या जित उस तरह से विचार करने की भी उसको जरूरत नहीं है कि ये मेरा पुत्र है इसलिए मेरा कर्तव्य है बीमार पड़ा है तो उसको दवाई देना ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्वाभाविक राग तो राग के द्वारा संचालित है उसकी क्रिया है। उसी प्रकार से भक्ति की क्रिया है जब वो स्वाभाविक राग के द्वारा संचालित होती है तो रागानुगात स्तर है तो हम स्वतः भी समझ सकते कि हम कौन से स्तर पे है इसलिए जंप नहीं करना चाहिए रागानुग स्तर पे वैदि भक्ति में रह करके कार्य करना चाहिए धीरे धीरे जब रागानुग स्तर आएगा तब अपने आप को आ जाएगा फिर वैदिक भक्ति के अंदर हम सब अलग अलग वस्तुए आई थी कि वैदिक भक्ति में सब नियम है तो उसका मुख्य नियम है स्मर्तव्य सदतम विष्णु विश्व जातु तो ये ये मुख्य विधि है और मुख्य विषेष लेकिन इस विधि और निषेध को पालन करने के लिए एक साधक को एक वैधि भक्त को विधि भक्ति की स्थिति में उसको बहुत सारे दूसरे विधि निषेध पालन करने पड़ते हैं जिससे धीरे धीरे वो वास्तव में भगवान का स्मरण कर पाए पाएर नहीं हो इसलिए सारे विधि निषेध जो हैं वो इसको सर करने के लिए मतलब इसको सर करने के लिए बाकी विधि निषेध की आवश्यकता है यहाँ तक पहुंचने के लिए अन्यथा जो सा, जो साधक भक्त है तो वो भक्ति और मुक्ति में ही लग जाएगा भक्ति के नाम पर भी तो इसलिए इसको इस दृष्टि से देखते लेकिन यदि बाकी सब नियमों को पालन किया और ये मुख्य नियम है उसकी तरफ नहीं आगे बढ़े तो फिर वो श्रम है वही केवलम केवल श्रम हो जाता है तो इस विषय की भी पूरी चर्चा की विस्तार में हम लोगों ने और अभी बाद में हम कल चर्चा कर रहे थे अधिकारी की तत्र अधिकारी तो अधिकारी कौन है तो उस विषय में भी चर्चा हुई श्रद्धावान जन हुई, हो भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हो श्रद्धा ये श्रद्धावान जो जन है वो भक्ति के अधिकारी है और श्रद्धा के अनुसार उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी निश्चित होते हैं वह भक्ति के अंतर्गत की बात है तो श्रद्धा से शुरू होती है भक्ति की प्रक्रिया तो जो कोई भाग्यवान जीव है तो भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आकर के यदि वह श्रद्धावान बन जाता है और विधि भक्ति को स्वीकार करता है तो विधि भक्ति में उसका प्रवेश हो जाता है और उसमें फिर तीन कैटेगरी बैठे उत्तम मध्यम और कनिष्ठ तो उत्तम अधिकारी है जिसकी दृढ़ निष्ठा है निश्चय है नवविदा भक्ति में भक्ति के सिद्धांतों में और प्रकार से उसकी जो भक्ति है वो कभी विचलित नहीं होती है पूरी तरह से निष्ठ है ये दृढ़ हुई और वो शास्त्र की युक्ति जानता है अर्थात वो जो भी कुछ भक्ति के भक्ति का जो भी कुछ कर रहा है जो भी कुछ उसको पता है जो भी उसके सिद्धांत पता है सबका जो जड़ है शास्त्र में किस प्रकार से वो उसको पता है उसकी जड़ है बहुत गहरी है शास्त्र, शास्त्र के विरोधाभासी वाक्य भरी प्राप्त होने पर वो उसका तारतम्य करके निष्कर्ष दे सकता है और इस तरह से किसी किसी भी बात का समाधान दे पाता है और इस तरह से भक्ति के मार्ग को हमेशा प्रज्वलित रख पाता है ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी है वैद्य भक्ति के स्तर पर ऐसा व्यक्ति शिल प्रभुपाद के गुरु बनने के लायक है वो सभी शास्त्रों का आचार्यों पर तारतम्य कर सकता है तो वो गुरु बनने के लायक है सभी का निराशन कर सकता है फिर तत्र पे जो मध्यम अधिकारी वो कौन है तो वो शास्त्र युक्ति में निपुण नहीं है शास्त्र जानता है उसकी जड़ भी है शास्त्र में लेकिन पूरा अच्छी तरह से उतनी गहरी जड़े नहीं है लेकिन उसकी श्रद्धा दृढ़ है हो सकता है कि शास्त्र के कुछ ज्यादा विरोधाभासी वाक्य आ जाए तो वो उसको समाधान नहीं कर सकता है उसकी युक्ति नहीं कर सकता है, उसका समन्वय नहीं कर पाता है या निर्णय नहीं दे पाता है अभी क्या करना चाहिए इस विषय में? उसकी अपनी जो निष्ठा है दृढ़ निश्चय है वो ऐसे का ऐसा बना रहता है और उसको कोई भी भक्ति के मार्ग से नहीं हिलाता है सामान्य रूप से लेकिन यदि कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आ जाए तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति के मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाए तो ये है मध्यम अधिकारी यहाँ पे और उसी में तिदि भक्ति में कनिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी कौन है जिनकी कोमल श्रद्धा है दार कोमल श्रद्धा श्री कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे त्यो भक्त हई वही उत्तम तो जिसकी श्रद्धा कोमल है तो शास्त्र आधारित नहीं है लौकिक श्रद्धा है लोगों से सुन करके भक्ति करनी चाहिए कृष्ण परम है इसलिए भक्ति करने के ठीक है चलो सब लोग बोलते हैं तो कृष्णा परम है मैं भक्ति करता हूँ या तो मेरे पिताजी भक्ति करते इसलिए मैं भक्ति करता हूँ इस तरह से शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो उसकी श्रद्धा है वो लौकिक श्रद्धा है शास्त्र श्रद्धा नहीं है उसको पता नहीं है ये जो सब बता रहे हैं पिताजी मान लो कोई लड़का है तो उसको पता नहीं कि जो पिताजी सब बता रहे हैं तो वो शास्त्र में कहाँ पे दिया हुआ है उसके विरोधी वाक्य क्या है उसका समन्वय क्या होगा इस तरह से करके शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है उसकी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा है किंतु श्रद्धा है शुद्ध भक्ति के मार्ग में ही श्रद्धा है शुद्ध भक्ति का मार्ग मतलब ज्ञान कर्म आदि अनावृत मतलब कि भक्ति और मुक्ति की इच्छा से रहित जो भक्ति करते हैं आचार्यों के मार्ग के अनुसार तो उसी भक्ति में उसका विश्वास है कि पिताजी बोलते हैं कि भक्ति करनी चाहिए भक्ति क्यों करनी चाहिए हरे कृष्ण क्यों करना चाहिए कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए तो मैं भौतिक लाभ के लिए नहीं करता हाँ हरे कृष्ण नहीं करना चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए इसलिए मैं सही भी नहीं करता इसलिए ये सब चीजें स्वीकार करता है नो no डाउट लेकिन क्योंकि शास्त्र आधारित नहीं है पूरी श्रद्धा उसकी इसलिए वो लौकिक श्रद्धा माती है कनिष्ठ जन का लक्षण है कि वो पता नहीं कर पाता कि शास्त्र में कहां पर हम भी प्रभुपात पुस्तकें पढ़ते हैं कई बार तो हर एक तो वाक्य में प्रभुपात नहीं लिखते कि ये शास्त्र में इधर ऐसा दिया और वो शास्त्र में इधर ऐसा दिया सही लेकिन ज्यादातर वाक्य ऐसे होते जो शास्त्र में कहीं ना कहीं दिए होते हैं जब हम एक दो तीन बार पढ़ते हैं और जब हम शास्त्रों से भी प्रचलित होते हैं परिचित होते हैं तब हम जब वापस शिल प्रभु की पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं तो वाक्य वाक्य में हमको दिखता है ये तो ये वाले शास्त्र से तो ये तो इधर से है ये तो भगवत गीता का ये श्लोक का अनुवाद है ये तो उस श्लोक का ये अनुवाद है उसका ये है इसका ये है हर एक वाक्य में दिखता है तो इसका क्या हुआ कि अभी हम वो स्तर पे आ गए कि प्रभुपात जो बता रहे हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं उसको ढूंढ पा रहे हैं हाँ शास्त्र में इधर है हाँ ये तो शास्त्र का ही है तो शास्त्र का ही है कनिष्ठ अधिकारी यह नहीं कर तो इस तरह से ये कनिष्ठ अधिकारी हुआ ये भी भक्ति का अधिकारी है विधि भक्ति नहीं है और धीरे धीरे वो उत्तम भक्त बनेगा क्योंकि उसको वास्तविक तो चल तो गया है है है लेकिन उसका जो प्रमाण का आधार है, उसके आधार उसके भी नहीं इसलिए इसकी जो भक्ति है वो डामाडोल रह सकती है कभी विरुद्ध विरोध विरुद्ध विरुद, विरुद प्रमाण आने पर उसकी श्रद्धा जल्दी हिल सकती है इसके बाद और एक लेवल बताया आ, रूप गोस्वामी ने लेवल कहे या जो भी कुछ कहे उसको कहेक्ट लेवल की तरह नहीं बताया लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवत गीता में जो चार भक्तों का वर्णन हुआ है चार प्रकार के भक्त जो भक्ति में आते हैं आर तो जिज्ञा सुनी ये चार प्रकार के जो भक्त भक्ति में आते हुए जो बात हरे कृष्ण पावरिया जो प्रकार के भक्त की बात की है तो वो वो भक्त तो भक्ति के अधिकारी नहीं है वो जो भक्ति में आए हैं उस प्रकार से भगवान के शरण में आई हैं, वो उत्तम भक्ति के अधिकारी नहीं है अभी तक वो उत्तम भक्ति में प्रवेश नहीं किया विधि भक्ति में प्रवेश नहीं किया वो कहाँ पे है वो, वो भक्तों के संग में आ रहे एक तरह से भक्त प्राय वो जब भक्तों के संग में आकर के यदि वो अपनी भुक्ति और मुक्ति की इच्छा छोड़ देते हैं वो जो अपना साध्य बना करके रखा है कि मुझे भुक्ति चाहिए कि मुझे मुक्ति चाहिए उसको समझ करके गलत है उसको छोड़ देते हैं तब उनका विधि भक्ति में प्रवेश होता है ये रूप गोस्वामी बताते हैं तो इस बात को स्थापित करने के लिए रूप गोस्वामी पहले श्लोक बताते हैं भुक्ति मुक्ति स्प्रियावत पिछाती रिथि वर्तते तावत भक्ति सुख कथम अभ्युदयोग जब तक भुक्ति और मुक्ति की में है तब तक भक्ति का सुख अभी अभ्युदय नहीं हो सकता है और फिर स्थापित करने के लिए बहुत सारे श्लोक ये बाईसवें श्लोक में बताएं साठवें श्लोक तक रूप गोस्वामी एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक प्रमाण दे रहे हैं भागवत से पुराणों से कि कैसे भुक्ति और मुक्ति भक्ति में नहीं होनी चाहिए भक्त लोग भुक्ति और मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं भक्त लोग और मुक्ति तो उनके चरण भक्त लोग में ये भक्त लोग में ऐसा करके सभी जगह से प्रमाण दिया तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस में तृतीय स्तन के शुरू करके तृतीय स्कन में एक प्रमाण चतुर्थ के दो पंचम का एक छठे स्कन के तीन प्रमाण फिर सप्तम स्कन के दो प्रमाण फिर अष्टम स्कन के फिर नवम स्कन के फिर दसम स्कन के ग्यारवा स्कंद 12 स्क उसके बाद पद्म पुराण उसके बाद पंचरात्र से शुरू है, पंचरात्र ये पंचरात्र वो पंचरात्र अंत तो वापस भागवतम में आते हैं वापस भागवतम कुछ प्रमाण देते हैं इस तरह से साठवें श्लोक तक चलता है ये चीज स्थापित करने के लिए कि भाई विधि भक्ति में प्रवेश करो जब तक वो नहीं करते तब तक ये लोग का विधि भक्ति में प्रवेश नहीं होता है वो लोग उत्तम भक्ति का जो मार्ग है उसके अनुसार भक्त प्राय उत्तम भक्त प्राय है उत्तम भक्त नहीं है तो इसलिए वो कनिष्ठ अधिकार में भी प्रवेश नहीं किए है तब तो तक तो इस विषय में तो ये जो शिल प्रभुपाद की भक्ति रसाम सिंधु वाली पुस्तक है उसका जो तीसरे अध्याय का अंत है वो ऐसे पांच छह श्लोक से कंप्लीट होता है वहां पे जो हमने कल समाप्त किया और चतुर्थ अध्याय पूरा इसी का है भक, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति ये टाइटल दिया प्रभु बने चतुर्थ अध्याय पूरा उसी उसी प्रकार से उसी सब अधिक इससे भरा पड़ा है तो हम इससे पढ़ जाएंगे चतुर्थ अध्याय से थोड़ा उसके बाद पांचवे अध्याय में पहुंच जाएंगे पांचवे अध्याय में एक प्रश्न उठाकर तो उसका उत्तर दिया है कि चलो समझ गए कि भुक्ति और मुक्ति से परे है भक्ति इसलिए और मुक्ति का विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने अधिकारी के विषय में इतना ही बताया कि वो व्यक्ति मुक्ति की से रहित होना चाहिए और श्रद्धावान होना चाहिए किंतु इसमें आपने ये कुछ नहीं बताया कि कौन से वर्ण का होना चाहिए या किसी वर्ण के लिए या किसी आश्रम के लिए अः कोई अधिकारी नहीं है ऐसा भी है क्या क्या तीन वर्ण ही अधिकारी या चतुर्थ वर्ण नहीं है ऐसा करके करके प्रश्न हो सकता है तो पांचवें अध्याय में वो प्रश्न उठा करके उसका उत्तर दे रहे हैं कि कोई भी वर्ण हो कोई भी आश्रम हो या वर्णाश्रम के बाहर हो कोई भी व्यक्ति इस विधि भक्ति में प्रवेश करने का अधिकारी है वो पांचवें अध्याय में स्थापित करते हैं तो चतुर्थ अध्याय में यहां से मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है इसे महाराज पृथ्वी के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद भागवत चार बीस चौबीस में प्राप्त है वे भगवान से प्रार्थना करते हैं न काम तदप्य कामथ सदप्य हम क्वचि नुस्मचरणुज महत्मातृद्युत विधत्स्व कर्णयुतमेष मे वर चार भीश्चो भागवत अभी शायद मैं सब श्लोक श्लोक नहीं जो जो महत्वपूर्ण उसके क्योंकि तो बहुत लम लंग, लिस्ट है ये तो नुँगौ। नुँगौ। हे प्रभु यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर न मिले जिसे शुद्ध भक्तजन अपने चरण कमलों की आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतस्थल स्थल में स्थल उच्चारण करते हैं और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर न मिले तो मैं आपसे इस तथा कथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा तो सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रचना या जीव जीवे जीवाए तथा लाखों कान प्रदान करें जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकू पृथु महाराज महाराज पृथु आदि राज का कथन है चतुर्थ अध्याय चतुर्थ कंध विश्वाध्याय पृथु महाराज हम्म खुद की प्रार्थना थोड़ पानी मर सके पी खुद खुद तो भगवान है लेकिन भगवान तो भगवान से प्रार्थना करते ही है ना भगवान भक्त की तरह मायावादी लोग ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करते हैं किंतु अपना व्यक्तित्व न जाने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप कोई अनुमान नहीं है अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्य कलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता दूसरे शब्दों में जब तक मनुष्य मोक्ष के ऊपर नहीं उठ जाता तब तक वह न तो भगवान के दिव्य यश का अवसर कर सकता है आस्वादन कर सकता है न ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है ऐसा ही कथन श्रीमद भागवतम पांच चौदह चौवालीस में पाया जाता है सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं प्रार्थया शिव शुनवोक नई छिपदुचित महतमित सेवा अनुरक्त मनसाम अभवि फल फलगु अभव मुक्ति वो भी फलगु है महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लीन थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान मित्र समाज राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे किंतु उन्होंने इस भौतिक ऐश्वर्य को भी स्वीकार नहीं किया शुकदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं वे कहते हैं जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही क्या उठती ही नहीं उठती ये पांचवा इसके पहले था वो चतुर्दुष्क ये पांचवा स्क अभी छठे स्कंध है पिछले अध्याय में तीसरे चतु स्कलोक चतुर्थ कंध का भी एक आज था अभी छठा स्कंद भागवत छह ग्यारह पच्चीस में वृत्रासुर का ऐसा ही कथन है इसमें आप गौर करने योग्य बात है हरेक व्यक्ति इसमें कवर हो जाता है भागवतम का अलग अलग वृत्रासुर इंद्र पृथ्वी महाराज हरेक जो महान व्यक्ति है वो सब आ जाते मतलब व्यक्ति भी सब स्को में भी सब पूरा भागवत यही कह रहा है इसका ऐसा सुर का ऐसा ही कथन है जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं हे hey प्रभु आपके दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं मैं न तो योग सिद्धों का इच्छुक हूँ न ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ मुझे तो नित्य मुझे तो नित्य एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए ये बोलते हैं न चारे न साव न्यम नोग सिद्धि वा सम सम, जसत्वा सत्वादीर कांक्षे बहुत अच्छा श्लोक है आसान है गाने में भी नाकपृष्ठम मतलब ध्रुवलोक सार्वभौमम और रसाधिपत्यम पारमेषम मतलब स्वर्गलोक नाकपृष्ठम मतलब ध्रुवलोक सार्वभौमम मतलब भू भूलोक और रसाधिपत्य मतलब पातालोक सब सात ोक स्वर्गलोक भूलोक फिर योग सिद्धि न योग सिद्धि सबका ना ना कह रहे अपुनर्भव यहाँ मुक्ति भी अपनर्भव पर भी नहीं चाहिए समंजस विरह्य कांक्ष आपका अंग चाहिए आपकी सेवा चाहिए ये छठे कंझ से कौन है विद्रासुर इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद भागवत 6 17 28 में की गई है जहां वे सती से यह कहते हैं अभी ये छठ में भगवान शिव कह रहे हैं सती से ये बहुत ही फेमस लोग है नारायण ना पर सर्वे न कुतश्चन विभ्यती स्वर्गाप वर्ग व नर केश अभी तुल्थ सती जो लोग नारायण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं यदि उन्हें भेजा जाता है या या उन्हें उन्हें से मुक्ति मिल जाती है, नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है श्रीमद भागवत छे अठारह चौहत्तर ये तीसरा प्रमाण है छठे छत्तीसगढ़ से छे अठारह चौहत्तर में स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है अभी इंद्र का कथन सुनिए इंद्र अपनी माता दीपी से कहते हैं हे माता जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं वे अपने स्वार्थ को वे अपने स्वार्थ को जानते हैं ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते स्वार्थ मतलब वास्तविक स्वार्थ की बात हुई है क्या अनुवाद किया है बहुत गलत अनुवाद यह अनुवाद गलत है उपाध लिख रहे हैं यहाँ नो वो... In words, हित को सर करने में लगे रहते हैं और इस तरह से प्रथम श्रेणी के दक्ष व्यक्ति माने जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के मामले में यहाँ पे हिंदी में लिख दिया स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ वास्तविक वास्तविक स्वार्थ लिखना हरे कृष्ण ठीक हो जाएगा अभी हरे कृष्ण अब तो पावर गया तब भी गैस आ गया था ना अब एक सेकंड में आ गया वो थोड़ा एक बार हिला के देख हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम नहीं नहीं इसको लगा है माइक लखेलुस्ते तैयार नीचे में हम्म ऊपर ही नहीं है, अरे आ नहीं नहीं ऊपर ये ऑन करो नीचे ओन कर दे इको ऊपर ऊपर ऊपर कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। बराबर। हमें बटन था ना, स्विच थोड़ा नहीं क्या हाँ बस तो छठे छठे का दूसरा प्रमाण है अरे बास सर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा वॉल्यूम फुल से खबर नहीं पड़े मैं उपर न हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो ये छठे कंसे तीसरा उदाहरण ले लिया हमने ये इंद्र कहते हैं अपनी माता से भागवत में ही सात छे पच्चीस में प्रहलाद महाराज के है नास्तिक कुलों में उत्पन्न उद, मेरे मित्रों यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है दूसरे शब्दों में यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से से से क्या क्या लाभ? लाभ? जो प्रकृति के गुणों द्वारा प्राप्त प्राप्त हो जाते हैं और मोक्ष करने यदि तुम यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहे हो तो इसमें तो इनमें तो इसमें से किसी भी आवश्यक इनमें से किसी भी की आवश्यकता नहीं रह जाती प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में लगा रहता है वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांग जाता है जिसमें पवित्र सकाम कर्मों के फल यज्ञ तथा भवबंधन से, से मोक्ष भी सम्मिलित है इसी प्रकार सातवें स्क में आठ आठवां अध्याय श्लोक बयालीस में देवतागण भगवान नृसिहदेव की स्तुति करते हैं और वहां पर स्वर्ग के राजा इंद्र कहते हैं ये सातवें स्कंद से दूसरा प्रमाण स्वर्ग के राजा इंद्र कह रहे हैं नृसिहदेव को परमेश्वर ये असुर यज्ञ रूपी कर्मा में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं किंतु आपने नृसिम देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोगता हैं, आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी है हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकशिपु से भय से पूर्ण थे हम मारकर हमारे हृदय से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदयों में हम आपको स्थापित करें जो लोग आपकी प्रेमा भक्ति में रत हैं उनके लिए असुर द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए वस्तुतः तो यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं। इंद्र कई बार हम देखते हैं प्रार्थना करते हैं देवी देवतागण और ये सब प्रार्थना करने के बाद कुछ भौतिक चीज मांगते हैं तो उनको सब पता है अब देखें भागवतम तो में आता बहुत बहुत गुणगान करते हैं शुद्ध भक्ति का और ऐसा होना चाहिए मुक्ति तक की इच्छा नहीं होती हमारा थोड़ा इतना काम कर ऐसा मांग तो ये दिखाता है कि शुद्ध भक्ति के बारे में मात्र पता होने पर कोई शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं करता है केवल ज्ञान मात्र होने पर प्रवेश नहीं है मतलब शुद्ध भक्ति इसीलिए शुद्ध भक्ति की अधिकारी होने में ये पता होना कि शुद्ध भक्ति क्या है ऐसा नहीं बताया ये नहीं बताया कि शुद्ध भक्ति क्या है वो उसको पता है पता होना अपने आप में क्वालिफिकेशन नहीं अधिकार नहीं है योग्यता नहीं है शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने की किंतु वो ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए अर्थात वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में होना चाहिए उसको भौतिक भोग की कामना नहीं होनी चाहिए अर्थात साध्य में उसका भोग या भुक्ति या मुक्ति नहीं होना चाहिए जीवन में ये भी प्राप्त करना भक्ति तो करनी ही करनी है लेकिन ये भी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए दो अध्यय नहीं होते जो उत्तम भक्ति के मार्ग में होते ऐसे व्यक्ति के दो ही नहीं होते उत्तम भक्ति भी हमको करनी है और भौतिक भोग भी करना है यहाँ उत्तम भक्ति भी करनी और मुक्ति भी प्राप्त करनी है दो ध्येय नहीं होता है उसके ऊपर एक एकमात्र ध्यय होता है इसलिए उनको एक निष्ठ भी कह सकते हैं बुद्धि गुरुनंदन उस प्रकार से इंद्र के इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा से लेकर नगण या चीटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं ऐसा करने से वे स्वतः लाभान्वित होते हैं शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पका पकाकर अंत में आमाशय या पेट को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है आमाशय में पहुंचने के बाद इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को दुष्ट करें तत्पश्चात स्वतः सभी दुष्ट हो सकेंगे इसी भाव का एक श्लोक श्रीमद भागवत आठ तीन में आया है अभी 8वां आठवा सप्तम समाप्त जिसमें गजेंद्र कहते हैं हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी किंतु मैं जानता हूं कि जो शुद्ध भक्त है और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके ही सदैव दुष्ट रहते हैं उन्हें न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न मांगने की आवश्यकता पड़ती है यह है गजेंद्र अष्टम स्कंध अभी नवम भागवत में नौ चार सड़सठ में वैकुंठनाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते अभी भगवान स्वयं बोल रहे हैं किसको दुर्वासा मुनि को तो ये लीला आती है ना अम्बरीश महाराजा लिखी वो वही कुंठनाथ के पास जाते हैं दुर्वासा मुनि मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं इसलिए वे पांच प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते हैं यह है मेरा मेरे लोक में वास करना मेरे मेरे की प्राप्ति सार्ष्टी, मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति सारूप्य और मेरा सानिध्य प्राप्त करना सामिप्य अतएव जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्या भौतिक मोक्ष के लिए उनसे कितनी कम के लिए उनमें कितनी कम इच्छा होगी मतलब कितनी परवाह क्या उसके तो क्या बोलते हो इसमें लिखा है कितनी कम परवाह करेंगे मतलब कि जब यह पांच प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते हैं वे तो फिर भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही छोड़ो तो थोड़ी ना होगी उनमें इच्छा अभी दशम स्क नागपत्नियों द्वारा ऐसी ही प्रार्थना मिलती है श्रीमदभागवतम दस सोलह सैतीस में नागपत्निया कहती है हे प्रभु आपके चरण कमलों की धूलि अत्यंत अनुठी है जिस व्यक्ति को इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो स्वर्ग लोग सभी लोकों पर अधिपत्य योग सिद्धियों अथवा भवसागर में मोक्ष की भी परवाह नहीं करता दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूलि पूजा कर सकता है करता है वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता भगवान की चरण धूलि का गुणगान भगवान की चरण धूलि नागपत्नियों के पति के सिर पर कालिया नाग के सिर पे आई तो वो सोचती है कि हमने क्या किया हमको नहीं मिली और हमारा पति तो इतना ईर्षालु था फिर भी उसको कृपा मिल गई किसी प्रकार श्रीमद भागवत दस सितासी इक्कीस में श्रुतियां साक्षात वेद भगवान में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती हैं तभी तो श्रुति के स्तुति वाक्य है उसमें आता है सत्तासी वाक्य है दशम स्कम स्क चल रहे अभी हे प्रभु आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं वह आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए ही है क्या बात है अंग्रेजी में देखना पड़ेगा ये तो हिंदी वाले गड़बड़ क्या लगते हैं। दशम सत्तासी का हे प्रभु आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं वह रूप आप वह आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए ही है फलस्वरूप जिन भक्त जनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं और इस तरह वे किसी तथा मोक्ष की परवाह नहीं करते श्रुति कहती है चरण सरोज हम सक संपवर्गम ईश्वरते हैं न परिलसंती के चित अपर्गम अपी ईश्वर वे लोग अपवर्ग को भी भाव नहीं देते हैं है आगे इस श्लोक की व्याख्या के समय यह ध्यान देना होगा कि आत्मा ज्ञान का अर्थ आत्म तथा का आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान व्यस्ती आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक है अतएव वे दोनों ब्रह्म कहलाते हैं किंतु ब्रह्म को समझ पाना अत्यंत कठिन है आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मा ज्ञान को समझने का प्रयास करता है और प्रयास करने वाले ऐसे और प्रयास करने वाले ऐसे अनेक पुरुषों में से एक एक या कुछ और प्रयास करने वाले ऐसे अनेक पुरुषों में से एक या कुछ ही लोग जान पाते हैं कि भगवान क्या है अतएव इस श्लोक का भाव यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है इसलिए इस इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं जिससे जन सामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग जो मायावादी है वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं किंतु जो भक्त है वे भौतिक जीवन का स्वतः परित्याग कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्य कलापों के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं दशम विवरण पूरा हुआ से। है दो प्रमाण दशम फिर अभी श्रीमद् भागवत में ही ग्यारह दो 11-20, चौतीस में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं उद्धव जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती यदि उन्हें चार प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं, तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं। तो फिर इस भौतिक संसार के में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती आध्यात्मिक ऐश्वर्य से यहां पर मुक्ति समझना चार प्रकार की मुक्ति इसी प्रकार अन्यत्र भागवत ग्यारह चौदह चौदह में भगवान कृष्ण कहते हैं हे है उद्धव जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतया तल्लीन रहती है उसे ब्रह्म पद इंद्र पद लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होगी तो ग्यारहवे स्क में हो गया अभी बारहवें स्कंद में इसी तरह भागवत बारह दस छह में भगवान शिव जी पार्वती देवी से कहते हैं हे है देवी इस ब्रह्मषि मार्कंडेय को भगवान ने अविचलित अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है इसलिए वह भाव सागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करते हैं इसी प्रकार अभी 12 स्कंद हो गए भागवतम के अर्थात भागवतम के हर एक जगह पे भक्ति और मुक्ति को का निरसन हुआ है भक्ति शुद्ध भक्ति का प्रचार हुआ यहां से कम से कम इतना तो जानते ही जान ही सकते हैं अच्छा कलेक्शन है ये अभी आगे अभी दूसरे पुराण में जा रहे हैं इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास कार्तिक मास में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है यह है अभी हम जो हर बार गाते हैं दामोदराष्टकम उससे दो श्लोक है उसमें आता है इस मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है यह दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था म का है रस्सी और उधर का अर्थ है पेट माता यशोदा ने नटखट कृष्णा से तंग आकर उनको उधर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था इसीलिए उनका नाम दामोदर पड़ा कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह की प्रार्थना की जाती है तो ये पद्म पुराण से है हे प्रभु कौन सा श्लोक है वरम देव मोक्षा वीम मा न सदा में की तो प्रभु आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं ब्रह्मा तथा शिव के समान वादा मैं थोड़ा सा इसमें प्रोपान सभी वरों के दाता है उसके एक्सप्लेनेशन दिया है उसका और उसके बाद ये श्लोक का अनुवाद पूरा किया है तो मैं पहले श्लोक का अनुवाद पूरा कर लेता हूं। है प्रभु आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्जन, दर्शन मुझे इस समय हो रहा है आप इतने सुंदर तथा आकर्षक हैं कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता चलो प्रभु का जिसका एक्सप्लेनेशन देते बीच में ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता है जो कभी कभी अपने भक्तों को वर देते हैं उदाहरणार्थ शिव ने रावण को अनेक वर दिए दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्य को किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं इसलिए कृष्ण को समस्त वरों के दाता कहा गया है मतलब इस तरह भगवान अपने भक्तों को अनेक उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं तो भी भक्त यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इसी प्रार्थना में इसके आगे आता है भक्ति कुबेरात्म जब स्वयं दामोदाहिए जैसे आपने कुबेर के पुत्रों को दी उस प्रकार से मुझे मोक्ष नहीं चाहिए मुझे आपकी प्रेम भक्ति चाहिए हे दामोदर एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे तो आपने दही भरी मटकी तोड़ दी जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के के द्वारा से बांध दिया। उस समय आपने कुवर के दो पुत्र को, कुछ तथा को का उद्धार किया था जो नंद महाराज के आंगन में दो वृक्षों के रूप में खड़े थे मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपा लीलाओं से इसी प्रकार मेरा भी उधार कर दें। एक अंग्रेजी देखना पड़ेगा अनुवाद क्या है ने लेकिन इसमें मोक्ष शब्द के ऊपर विवेचन नहीं किया और और आगे विवेचन कर रहे हैं हैं हम पढ़ते इस श्लोक की अंतर कथा इस प्रकार है मतलब नलकुर तो और मणिग्री देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मदान उठे थे एक बार वे सरोवर में नग्न अवसराओं के साथ क्रीडा विलास कर रहे थे तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे वे कुबेर के पुत्रों का यह आचरण देखकर अत्यंत छिन्न हो उठे नारद को उधर से जाते देखकर कर ने अपने नग्न शरीरों को वस्त्रों से ढक लिया किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मदन होने के कारण इतना भी शिष्टता नहीं दिखा सके फलत श्री नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्हें छाप दे दिया तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है वो अच्छा हो यदि तुम कुए के पुत्र और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे समय आने पर जब कृष्ण नंद के पोष्य पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे दूसरे शब्दों में नारद जी का शाप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बदला दिया गया कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी इसके बाद के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में दो विशाल अर्जुन वृक्ष के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे उखल से उन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें घराशायी कर दिया इस धराशायी वृक्षो से नलकुंवर तथा मणिग्रह निकल आए तब तक वे भगवान के महान भक्त बन चुके थे इसमें केवल आई थिंक वो मोक्ष शब्द के ऊपर विवेचना नहीं की लेकिन संस्कृत में आता है ना मोक्ष ग्रहों में स्थित आमोदर मतलब मोक्ष नहीं चाहिए मुझे मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता हूं मुझे प्रेम तथा प्रेम भक्ति स्वकाम अपनी प्रेम भक्ति मुझे दीजिए और मोक्ष की जहां तक बात है वो हमको नहीं चाहिए फिर हय शीर्ष पंचरात्र में एक पद्यांश आया है हे प्रभु हे भगवान मुझे न तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए न कोई आर्थिक विकास चाहिए न मुझे इंद्र शक्ति की लालसा है न मुक्ति की मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूं आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित कीजिए तो यह हर शीर्ष पंचरात्र स्मृति तो। आ गई मतलब भागवतम आ गया पुराण उसके बाद पुराणों में से पद्मों पुराण ले लिया सब पुराण समय लिए हरिषित पंचरात्र पंचरात्र में से लिया एक जगह से अभी उसी में अभी उसी में तक उसी हरिष्ठ पंचरात्र में आया है कि जब निसिम देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे हनुमान का यह चरित्र आदर्श है जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय हैं। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया है हनुमान द्वारा उचित उच्चरित एक श्लोक है सुप्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें वे कहते हैं हे प्रभु आप चाहें तो इस जगत से मुझे मोक्ष दे या अपने में तादाकार, तादाकार होने का अधिकार दे किन्तु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी रहे ये आता है। यदि लब्धम विष्णु दशाथे नई छन्मोक्ष मीना दास्यम तस्में हनुमते नमः नारद त्र में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्ध अवस्था का भूखा नहीं हूँ मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें मुझे सालोक्य सारूप्य सालोक्य या सारूप्य जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेम भक्ति में सदैव लगा रहूं। हूं यह नारद पंचरात्र फिर और आ गया तो पंचरात्र से भी आ गया नारद पंचरात्र आ गया हर्षिष्ठ पंचरात्र आ गया अभी वापस श्रीमद भागवतम इसी प्रकार श्रीमद भागवत छह चौदह पांच में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं ब्राह्मण मेरे विचार से वृत्रासुर अत्यंत पापी था और उनकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बड़े, बड़े प्रयत्न से ही भगवान के भक्त बन पाते हैं ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्राय देखने में नहीं आते अतः मैं आश्चर्यचकित हूँ कि किस तरह बन गया? युक्त श्लोक की सबसे जो निराकार ब्रह्म से तदाकार हो चुके हो किन्तु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भी कोई एक विरला भगवत भक्त होता है श्रीमद भागवत एक आठ में रानी कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारका प्रस्थान के समय प्रार्थना की है हे कृष्ण आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परम हंसों के लिए भी अगम्य है अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते तो हम तो अल्पबुद्धि स्त्री जाति से संबद्ध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती है हम आपको कैसे समझ सकती है? इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है भगवान महा, महान परम हंसों द्वारा भी नहीं जाने जा सकते केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नम्र भाव के कारण जाने जाते हैं यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों के से कम बुद्धिमान मानी जाती थी तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा यही श्लोक का तात्पर्य है यहाँ पे ये जो अभी भागवत से वापस पुनः शुरू कर रहे हैं तो आप प्रमाण के विषय में थोड़ा भेद देखेंगे यहाँ पे ये विषय आ रहा है कि दुर्लभ है कितने मतलब ये भुक्ति मुक्ति की इच्छा नहीं हो करके ऐसे बने तो किस प्रकार से ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं ये यह यहाँ पे दिखा रहे श्रीमद भागवतम एक में भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आत्मा राम श्लोक कहा जाता है आत्मा रामचमुन निर्ग्रथा क्रमें कुरंतु भक्तिम भूत गुणों हरे इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्तात्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है अतः वह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा तो उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है अथवा आत्मा राम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते हैं इस श्लोक की यही विशेष बात है उपरयुक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता अभी उपसभा कंक्लूजन निष्कर्ष दे रहे हैं इतना सब बता दिया तो ये सब इतने सारे श्लोक मिला करके लेकर के आ रहे एक ही वस्तु स्थापित की कि भक्ति जो है उत्तमा भक्ति तो भक्ति और मुक्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए उसमें इसके लिए इतने सारे प्रमाण लेकर के रहे अतएव हमको समझना चाहिए की मुक्ति की इच्छा नहीं करनी है ये कन्विंस करने के लिए इतने सारे प्रमाण लेकर आए हैं बाकी दो प्रमाण सफिशियंट है और यह तो केवल दिया है भागवत यदि पढ़ेंगे तो इससे बहुत और ज्यादा प्रमाण मिलेंगे आपको मुक्ति की पांच अवस्थाएं जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है सयुज साय। सालोक्य सारूप्य सार्टी सामिप्य है मुक्ति की इन पांच अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी भी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं अन्य चार अवस्थाएं भी भक्त द्वारा वांछित नहीं होती तो भी यह भक्ति के आदेश आदर्शों से प्रतिकूल नहीं है मुक्ति की इन चार अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलक संदान में भेजे जा सकते हैं दूसरे शब्दों में जो लोग वैकुंठ लोग जा चुके हैं और जिन्हें चार प्रकार की मुक्तियां प्राप्त है वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्णलोक को भेज दिए जाते हैं चार प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्य को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है किंतु प्रौण में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है उनके हृदयों में प्रमुख बन जाता है फलत शुद्ध भक्त कभी मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते भले ही कभी कभी वे अन्य चार मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल कार्यों अनुकूल क्यों न मान लें? भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन विहारिक के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है ऐसा भक्त न तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से नहीं कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है श्री रूप गोस्वामी इस निष्कर पहुंचते हैं कि गोकुल यहाँ वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के किसी विशेष रूप से के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र भक्त हनुमान को ज्ञात था भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे ऐसा भक्त विशेष ऐसा भक्त विशेष ऐसा भक्त भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भक्त विशेष एक विशेष आकर्षण विशिष्ट आकर्षण के आकर्षण नहीं ऐसा इस प्रकार इसलिए है ऐसा मतलब कैसा कि, कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होकर के रामचंद्र की भक्ति के प्रति आकर्षित है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका एक विशिष्ट संबंध है उस प्रकार उसका विशिष्ट आकर्षण है रामचंद्र के प्रति भगवान के नाना रूप हैं तो भी कृष्ण आदि रूप है यदि भगवान के यद्यपि भगवान के नाना रूप के भक्तगण एक ही कोटि में होते हैं किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वपरि है तो यहाँ पे अंत में रूप को स्थापित कर रहे हैं या बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ जो कृष्ण की पूजा करते हुए है अब ये विषय पूर्णतः आध्यात्मिक है रस विचारते हैं इसलिए इसको हम भौतिक रूप से या हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते हम सोचते हैं कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है इसलिए राम कृष्ण भक्ति से नीचे है हनुमान कृष्ण भक्त से नीचे है वो वो बात संपूर्ण संपूर्णपण से गलत गलत है सभी भक्तों की अपनी अपनी स्थिति होती है भगवान की सेवा में अपने अपने रस में स्थित होते हैं तो इसलिए उनकी उनकी जो स्थिति है वो सराहनीय है हमेशा उसमें कोई भौतिक रूप से भेद नहीं करना चाहिए हमारी कुबुद्धि से दुर्बुद्धि से छोटी बुद्धि से रस विचार अपने आप में आध्यात्मिक विचार है और रस विचार में रसों की उत्कृष्टता के अनुसार कृष्ण के जो भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं वो रसों या संबंधों के आ, क्या बोलते हैं अंगत इंटीमेट ज्यादा प्रगढ़ता ज्यादा जो प्रगढ़ता है उसकी आ, उसके कारण वो सर्वश्रेष्ठ हैं इस अर्थ ये नहीं के जो दूसरे रस है तो वहां पे कुछ अशुद्धि है भक्ति में ऐसा नहीं है सभी शुद्ध भक्त में गिने जाते हैं सभी में शुद्ध भक्त के लक्षण होंगे विधि भाव प्रेम प्रेम के जो सब लक्षण बताए श्री कृष्णा आकर्षण इत्यादि जो सब लक्षण है वो सब में होंगे हनुमान जी की जो भक्ति हो भगवान राम को आकर्षित करती है ऐसा नहीं है कि नहीं करती है तो इसलिए यहाँ पे जो शुद्ध भक्ति की बात हो रही है उत्तम भक्ति की जो बात हो रही है तो हनुमान भी उत्तम भक्त में ही गिने जाएंगे ऐसा नहीं है कि केवल जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वही उत्तम भक्ति में आएंगे ये गलत धारणा नहीं होनी चाहिए कई बार भक्तों की धारणा होती है हम तो गौड्य वैष्णव हैं और हम उत्तमा भक्ति करते और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बाकी सब भक्ति उत्तमा भक्ति नहीं है तो ये गलत विचार है रसक के विचार में रसय आसादित प्रभु विविध अभेद पंच तत्व एक वस्तु न ही कि साधित तह विविध विभेद पंच पंचतत्व एक ही वस्तु है उसमें कोई भेद नहीं है किंतु रस का आस्वादन करने के दृष्टि से अलग अलग भेद करना आवश्यक रहता है ऐसे ठीक है यहां पे समाप्त करेंगे और कल से अभी विधि भक्ति के अंतर्गत जो विस्तार से वर्णन है विधियों का और निषेधों का वो वर्णन शुरू होगा जो इस द्वितीय द्वितीयरी जो है पूर्व विभाग में जो द्वितीय लहरी है उसका मुख्य और बड़ा भाग शील प्रभुपाद की जाए। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जाय श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जाए गौर प्रेमानंदे चार्जिंग माय लाइट चार्ज किया था ना बोर्ड देख O galax kama डालना? दो महीने पच्चीस आए हैं अभी तक है जो आए थे एक महीने पहले तक वो है मेरे पास दिखता आएंगे तो बीस हो तक <Saul and> <Leuké> में जब लाइट चलेंगे लाइट चलेंगे उसके बाद सुना और के ये तो चल